गुरु वंदे गुरुपद्वंदम भक्त चैतन्य श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसबोदित श्री नंदनंदन वंदेराधिकरण गोपीजन सामुक्त बिंदुनम पांछाकुश कृपा सिंधु पतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लंग यमह वंदे परमा वृंदा तुलसीदे वैपिया भक्तिपदी देवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृतन नरोत्तम देवी सरस्वती जोदी संकर्तनी कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति भोक्तिमद जगोन दे सदाभवीष्ट दूहम तीर्थस्पद शिव विरछन बीता पुनतपाल भवदीप वंदे महापुरशते चरण स्त्यक्ता दुस्थज सुरेपीराजक्ष धर्मीर्जुवचा जरण्य मे गई तम वधाद वंदे महापुरश ते चरण यद्लवनखचंदम छटा विस्फुरीजीत कि गोपवधु स्वर्श पूर्ण रस सागर साराधिका कदा किवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिता सियाद धर कृष्णचैतन्य प्रभु निदान सियादगदाधर शिवसदी गौरभक्तन्द श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनंद सियादत गदाधर शिवसदी गौरभक्तन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान लंबित हुजौ कनका बदत संके कबितरो कमलायताक्ष विशाबरु ज्जरो मुपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणातारो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे नमा गंगे तब पा सुरा सुरिप मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपे वावानरूपे न गंगातरंग रमणीय जटाकलाप गौरीरुशी प्रियमदापहार मरासी बुरपदी भजबीशनाथीष वदने लक्ष्म से वक्षसी ये संविहतम भजे हरी कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी हरी हरे राम हरे राम राम राम हरी हरी नयन गलद सुधारया निचितम बपु कदा तब नम गुहनी भविष्य सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपा जी अगर चैतन्य चरताम्य तो हमारा पास है आ सारा पृथ्वी में पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया प्लावन हो गया हम ये चैतन्य चरितमित्व को लेकर ये प्रलय सागर में तैरते रहेंगे कोई नुकसान नहीं सिलाभक्ति श्री धामद सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपा जी ने बताए अगर चैतन्य चरितामित्व सुरक्षित है हमारा हाथ में तो यूं समझ लो कि दुनिया में कुछ नुकसान नहीं हुआ कुछ नुकसान नहीं अगर चैतन्य चरित में तो हमारा हाथ में है तो अनंत ब्रह्मांड में जितना सारे ज्ञान है विज्ञान है जो कुछ भी है सब सुरक्षित है किसी चीज नुकसान नहीं हुआ बड़ा गहरा बात है चैतन्य चरित्र में तो जैसा अनोखा किताब ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु एवही, साक्षात चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस विषय में काल बताया था श्लोक को उठाया था कि जब तक चैतन्य चंद्र चरण में हमारा अनुराग वृद्धि ना हुए तब तक हमारा किसी भी हालत वृंदावन में प्रवेश अधिकार संभव नहीं वृंदावन में प्रवेश अधिकार वास्तव सिवन महाप्रभु का कीपा के द्वारा ही संभव न तो संभव बिल्कुल असंभव है नहीं तो कल ये श्लोक को उठाया था यथा यथा घोर पदार विंदे बिंदे, बिंदे भक्तिपुन राशि तथा तथा उत्सर्द ही अकस्मात राधा पदम पदमुज सुधाम इसी बात को सामने रखते हुए काल जो चर्चा किया था ये सब विचार को सामने रखते हुए हम लोग दसम स्कंदो चर्चा, चर्चा करने का साहस करें दसम स्कंदो बड़ा सावधान के साथ बहुपात विचार करते थे जो दसम स्कंद चर्चा करने का हिम्मत किसी का है तो वो जरूर गुरुदास है वैष्णवदास और सुनने का भी अधिकार तभी होता है और इधर जो चर्चा करते करते आए हुए हैं वहाँ याज्ञिक पत्नियों के जो विषय यज्ञ पत्नी के ऊपर साक्षात भगवान का कृपा इस विषय चर्चा हो रहा और इधर देखो काल बताया था जब ही सुने कि शैम सुंदर भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की साथ साथ आए हुए हैं वृंदावन में वृंदावन में तो है ही है मतलब हमारा नज़दीक आए हुए हैं तो लोग गौ चराने आए हैं और भोजन मांग रहे हैं प्रसाद सुनते ही सब क्या काल बताया था चतुर्विधम बहुगूनम अन्नम आदायो भाजन ही श्रु प्रियम सर्वा समुद्र में निम, निम्नगा समुद्र जैसे समुद्र समुद्र को ओर समुन्द्र को ओर जैसे जितना सारे नद नदी दौड़ती हुई एकदम बिल्कुल समुद्र को जाके समुन्द्र में मिल जाते और किसी भी रोक टोक कुछ टिकता नहीं संभव नहीं इस अवस्था क्या हुआ बोला जितना सारे रिश्तेदार हैं सामी हैं, भाई बंधु है सब निश्चित किया सब निश्चित किया जो मत जाओ कहाँ जा रहे ऐसा लेकिन कृष्ण भजन ऐसा है उसमें कोई भी निषेध कोई भी रोक टोक ये सब ठीक था नहीं कृष्ण भजन ऐसा विषय है उसमें कोई रोक टोक है निषेध जो कुछ है और उसमें समाज निंदा करे ये सब जो विषय प्रसंग है ये सब कभी भी टिकता नहीं कृष्ण भजन ऐसा है इस प्रसंग में प्रभुपा जी का बताए हैं सायकाल उद्दिव नाम बताने का इच्छा करें तो इधर जो है निषिधम पतिवीर भतृवीर बंधुवीर सुतोई भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ स्रोतो धृताशया इस श्लोक का ऊपर हम काल बताया था अंतिम समय में समय नहीं हो पाए कि दीर्घ स्रोतो धृताशया भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ स्रोतो धृता, धृता ये वाला काम का श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बारे में काल जब प्रवचन खत्म किए थे तब तो एक श्लोक बताए थे इसका व्याख्या पहले हम आते ही ये श्लोक का व्याख्या किया जो ये जो विषय है भगवती उत्तम श्लोक है भगवान उत्तम श्लोक है परात्पर अखिलेश्वर भगवान असमर्थ तत्व है तो ये जो भगवती उत्तम श्लोक भगवान जो है इसमें ये सब जो जितना सारे जाग्ञिक पत्नी बिन्द पत्निया हैं सारे जाग्ञिक पत्नियां जो है जाग्ञिक पत्निया के अंदर में दीर्घ स्रोतो धृता सया बहुत दिन से कृष्ण का बारे में सुनते आए हैं बहुत दिनों से नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन का बारे में सुनते आए हैं कि महाराज इसका रूप ऐसा है इसका गुण ऐसा है इसका लीला ऐसा है लेकिन देखे नहीं आज तक दीर्घ दिन से सुनते आ रहे हैं और सुनते सुनते क्या हुआ कृष्णों का विषय प्रसंग ऐसा है अगर हृदय में सुने सुनते सुनते ऐसा हो जाता तो वो एकदम पागल हो जाता जिसका भी कान में जिसके जिसका श्रवण इंद्रियों कृष्णो गाथा श्रवण के लिए व्यस्त है वो लोग जानते हैं जैसे मुचुकुंद जी का बात हम बताए थे मुचुकुंदू जी ठाकुर जी का पास प्रार्थना कर रहे थे ठाकुर जी और ठाकुर जी बोलो कुछ मांग लो हमसे कुछ मांग लो हमसे कुछ मांग लो आप मुकुदम बोले मांगना क्या है ठाकुर जी मांगना है क्या अब ठीक है मांगने के लिए कह रहे तो एक काम करो जो करना करनायूत ए समय बरा करना करना युतम हम ए समय बराह हमारा करोड़ों करोड़ों अजूत कर्ण दे दो कान ऐसा इतना कान दे दो कि आपका सारे सब जो श्रवण इंदिरा है इसे हम आपको कथा को श्रवण करेंगे कथा सुवन करते रहेंगे ये दो कानों के द्वारा क्या सुने हम चैतन्य श्रद्धा में तो जो गुरु का अनुगत में सुना है वो छोड़ के बाकी किसी के हिम्मत नहीं सब विषय शोभन करे दुनियादारी का विषय में चिंतन करे बैठ के और अभी हरि कथा सुने उतना सोचा नहीं है जिंदगी भर विषय का चिंतन की, और आया ये जो भागवत जी महापुराण है इसका बारे में पहले ही बुला हुआ है निर्म सरान सतम परमहंस व्यक्ति का चीज है यद वैष्णवान धनम इत्यादि बहुत सारे बात है ये परमहंस कुल का संपत्ति है और निर्म सर व्यक्ति का संपत्ति है वो बाहर का आदमी कैसे समझे फिर भी आप का सुनते रहे अभ्यास करते रहे अपराध छोड़ के अपराध छोड़ के सुनते रहे तो आज ना हो तो काल उसका फल तो मिलेगा जरूर तो मुचुकुंद जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे ये वर है आप अर्बुद अर्बुद कर्म दे दो जिसके द्वारा आपका कथा कीर्तन तो को सुनते रहे ये मेरा आपका सामने वर। ये वर दे दो मेरे को और चैतन्य चरत में तो बताए दर्शन के लिए ब्रह्मा पागल है ब्रह्मा जी का बुद्धि नहीं है ब्रह्मा कृष्ण दर्शन करें ऐसे करे दो आंखें दे दिया हैं? ब्रह्मा सृजन जो है सृष्टि का रहस्य कुछ जानता ही नहीं ब्रह्मा कुछ जानता ही नहीं सृष्टि के बारे में कृष्ण दर्शन करे उसको दो आंखें दिया उसमें भी पलक झपक दिया है, आ, ऐसा करे आंखें कैसे देखें वहां गोपियों का वो सब सुंदर प्रवचन होता अगर ब्रह्मा जी मेरा बात हम लोगों का बात सुने तो करोड़ों आंखी बना दे तब हम समझे कि ब्रह्मा का बुद्धि है नहीं तो ब्रह्मा निर्बोध है बुद्धि नहीं है ये आंखों से कृष्ण दर्शन करे कैसे देखे करोड़ों करोड़ों आंखी चाहिए तब तो कृष्ण दर्शन हो पाता ये दो आंखों के द्वारा इसका विषय राधा रानी सुंदर जीव रूप गोई बात सुंदर इस विषय में चैतन्य चर्ता तो है तुंडी तंदुवी निरती इत्यादि श्लोक है कौन सब जब प्रजल जल्पो इत्यादि जल्प ये सब आएगा ना भ्रमण गीता उसमें तो हम व्याख्या नहीं करेंगे ये सब कहा करेंगे पागल सब लेकिन ये श्लोक को जरूर उठाएंगे व्याख्या करेंगे थोड़ा और एक श्लोक को हिम्मत ही नहीं है किसी का ये सब तो इधर जो है निषिध माना सब क्या की बोले दीर्घ्रुतोधिता सया भगवती उत्तम श्लोके भगवान का चरणार विंद में बड़ा भारी तीव्र प्रति उत्पन्न हुई है इतना बड़ा आकर्षण है कि पूछो मात वो कैसे बोले श्रोवण करते करते भगवत का था का सोवन कीर्तन का इतना फल है इतना बड़ा फल है तो सोवन करने का साथ साथ ही सारे सुविधा हो जाता है लेकिन कान ऐसा है कि सोवन करने का योग्यता नहीं है जिस तरीका से जिस तरीका से सोवन करना उचित है वो सोवन करना नहीं जानता ना कैसे सोवन किया जाता है गुरु जी का सामने गुरुजी कितना सारे हरी कथा बोले और गुरुजी बोलते थे सब कथा होने के साथ साथ ये सब मसीन धर दे हरी कथा मशीन में उठा के रखेगा गुरुजी जी डांटते थे बोले पागल है सब इधर उठाओ इधर क्या उधर हो तो उधर तुम सुनोगे ये सब पागल है सुनना है ये सुनने वाला आदमी है सब पागल है गुरुजी का कथा इधर टेप किए मैंने गुरुजी का कथा इधर गुरुजी का कथा कभी उधर टेप करने की कोशिश नहीं की वो तो दूसरा लोग था इधर टेप किए है गुरुजी का कथा वृद्ध समय में हुआ था बाकी जिंदगी का कथा तो कहाँ कहाँ चला गया कौन जाने ऐसा हालत तो दीर्घ स्रोतो धृता बहुत दिन से इतना तीव्र आकर्षण है कृष्ण को दर्शन करे और अभी जो है इस बात को उठा रहा है कि दीर्घ पहले भी हम बताया था पहले श्रवण किया पहले श्रवण किया होता है उसके बाद ईक्षण किया श्रवण किया हमारा सौ पंथा है शास्त्रों का ये विचार है जो लोग पहले से ही आंखों के द्वारा देखने का कोशिश करता है वो लोग धोखा खा जाता है जो लोग पहले से आंखों के द्वारा देख ले कैसा है महासपू जो धोखा खा जाता है नियम है पहले श्रोवन करे श्रोवन करने का बाद देखने का योग्यता अपने आप हो जाता है ये नियम है इसका बारे में श्लोक चर्चा किया था त्वाम भक्ति योग परिभावित हित सरोज आश से नननाथ पुंसाम यद जद दिया तरगा यवा तत्त उपनयते सदन गृहहाय ये व्याख्या किया पहले पहले श्रवण उसके बाद इखण्ड क्रिया दर्शन क्रिया वास्तव होगा उसका पहले नहीं होगा ऐसा नियम है ये जो जितना सारे जैजिक पत्नियां हैं पत्नी ये सबका जो विचार है सही है श्रोवन करते करते हृदय में श्याम सुंदर को जैसे कि लगता है कि श्याम सुंदर बैठ गया सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण का समय जो सूरदास ये सूरदास नहीं ये सूरदास जी भी पूज्य है बहुत एक दफे गौरगो मुनि को बताए महाराज सुने हैं कि परापर अखिलेश्वर पर, पर ब्रह्म नंदन नंदन बन के ब्रज भूमि में आविर्भाव हुए हैं तो आप लोग सब देखते रहते हों तो कीपा करके हमको भी दर्शन करने का व्यवस्था कर दो हमारा आंखें तो नहीं है तो आप जैसा इतना महापुरुष है, है आप जितना इतना ऋषि है आप कीपा करो तो मेरा आँखें खुल जाए हम देख सकता गौरगो ऋषि ने बताया कि देखो महाराज ये तो ठाकुर जी का कृपा है हम कर सकता आपका आंखें दे दे लेकिन आपका सामने मेरा एक क्वेश्चन है प्रश्न है बोले कौन सी प्रश्न हो सच्चा बताना आप जो कीर्तन करते रहते हो कृष्ण के बारे में ठाकुर जी के बारे में और कीर्तन करते करते हर वक्त आपका हृदय में वो शैम सुंदर का कोई दर्शन होता कि नहीं होता ठीक से बताओ बोले महाराज हमारे तो आंखें नहीं है लेकिन हृदय में लगता है कि सामराज सा लड़का एक सुंदर एकदम है? वो बैठ के सुन रहा है मुस्कान उसका इतना सुंदर है वो बैठा हुआ है हमारा हृदय से जाता नहीं बोले हाँ वही सम सुंदर वही सैम सुंदर है वही सैम सुंदर है आप कहो तो मैं आपका आंखें खोल दूं ठाकुर जी का कृपा से कर सकता लेकिन इसमें असुविधा होगा आपका कैसा असुविधा बोले ये आंखों से आप दुनियादारी का चीज भी देखोगे आप शैम सुंदर को भी देखोगे कभी कभी दुनियादारी के सारे चीज देखने को मिल गए हरकत है बदमाशी कर रहे कुछ कर रहा है सब वो ये सब देखोगे दुनिया देखोगे उसका साथ साथ कभी कभी शन को देखोगे और अभी जो आपका दर्शन का व्यवस्था है हर वगैरह शन दर्शन कर रहे हो कोई छेद नहीं आप तो बोलते हो कि अंधा हूं मैं लेकिन आपका हृदय में हर वक्त शन बैठा हुआ है बोलो सच्चा कि नहीं बोलो हाँ बड़ा ठीक है छोड़ो अब आंखें नहीं चाहिए अंतर दर्शन महाराज जिसका नहीं हुआ है बाहरी दर्शन के द्वारा वो क्या कर ले वॉट यू कैन डू जिसका अंतर दर्शन खोला नहीं है दीक्षा लेने का बाद हरि भजन करने का बाद वो अभी भी अंधा रह अभी भी अंधा जिससे तो हम बोलते लिखे हैं प्रतिवाद किताब में में लिखा था जिसका कांडोग्यन नहीं हुआ वो उसका दिव्योगान कहाँ से हुआ सामान्य जो सामान्य जो कॉमन सेंस वो भी नहीं हुआ दिव्य ज्ञान तो दूर की बात है कहा दिव्य ज्ञान है कांड नहीं हुआ तो दिव्य ज्ञान कहां से होगा उतना इजी नहीं है अपना खाने पीने में और सोने में शरीर का व्यवस्था में लग, लगे रहो पर अनंत काल कुछ नहीं होगा हाँ उतना समय नहीं है जिंदगी इतना छोटा है इतना छोटा है कि देखा नहीं जाता जिंदगी इतना हम तो हमारा लगता है कि हवा का माफी मेरा जिंदगी जा रहा हवा जैसा हमको तो अफसोस हो रहा है हवा का माफी कुछ नहीं कर पाया हवा जैसा चल रहा है मेरी जिंदगी तो कुछ नहीं कर पाया इस बात का अफसोस है और तुम सोचते हो कि मेरा जिंदगी इतना बड़ा है इतना सा जिंदगी में हमको भक्ति प्राप्त करके भगवान का पास जाना अनंत शास्त्रो है अनंत यह सब का विचार गोस्वामी लोगों ने दिखाया तब तो नहीं तो कहाँ जीव क्या करे कभी विष्णु पुराण पढ़े, कभी पद्मपुराण पढ़े, कभी ब्रह्मांड पुराण पढ़े या पागल हो जाए छागल बन जाए छागल हो जाएगा विष्णु पुराण में जो सब चीज वर्णन है ब्रह्मांड ब्रह्मांडपुर पागल छगल बन जाओगे पागल छगल हम पढ़ लेंगे महाराज विद्वान बने बनो विद्वान तुम्हारा हिम्मत है तो बन के दिखा जो आदमी पढ़ा है वो सब सत्यनाश परम पूजत केशव महाराज मायावादी वेदांत तो परे उसका हिम्मत है जब भी चैतन्य महापुरुष जी ने बताए कि देखो मायावाद भाष्य सुनिल है सर्वनाश और मायावादी को देखो तो स्वच्छल कापरा का समत, समेत स्नान करना चाहिए तो हम हरिद्वार में इतना हरिकथा का, का चर्चा किए ठाकुर जी का कृपा से जितना मायावादी आया हम क्या कापर लेके गंगा में नहाने के लिए गया हैं महाप्रभु क्या बताए कोई समझाए नहीं हम हरिकथा छोड़ के मायावादी आ गया मेरा हरिकथा सुन ले हम बोला अभी हरिकथा छोड़ो अभी गंगा में नहा गया अरे पागल है समझने की कोशिश करो महापोह ठीक बताए महापोह ठीक बताए जितना साधारण आदमी है कॉमन सॉप्त का लिए विधान है गंगा स्नान करो आ स्नान तो एक किस्म का नहीं महापोह तो ये बताया कि नहीं कि पानी से ही स्नान करना पड़ेगा मंत्रो स्नान करो या तो दिव्य स्नान करो गुरुजी का स्रण करो सूरज का ओर देखो वायु स्नान वायुव्य स्नान धूल स्नान जितना सारे है मानतो स्नान बहुत किस्म का स्नान है महापू क्या बताया तुम क्या समझोगे हैं? पागल ठीक बताया मापु तो ये जो है विचार जो है बड़ा तो इसमें क्या है एक एक जगह ये जो हमको भी मायावाद वेदांतो देखना जरूरी है हमारा क्योंकि हमको खंडन करना पड़े गुरुजी का आदेश वैष्णव लोगों का अब आपका इच्छा है तो पढ़ के देखो आप अगर बच को हम तो जाने हम परम विजोत केशो को समय अनुगत में मायावती वेदन तो कुछ कुछ देखे कि उसको खंडन करना पड़े हमारी ये सेवा है बाकी वो उसको पढ़ने का कोई दरकार नहीं तो परम विजोत केशो को समय पढ़ लिया तो तुम भी फर लो तो तुम तो जाओगे पानी में मरोगे उसका हिम्मत है पढ़ा और सारी खंडन मंडन कर दिया सिद्धांतों के खंडन स्थापन कर दिए हर आदमी का लिए बात नहीं विष्णु पुराण पड़े तो उसका उसमें इस इस इतना ऐसा ऐसा सिद्धांत तो है तो किष्णु को स्वयं अवतारी नहीं मानेगा विष्णु को मानेगा वहां लिखा हुआ विष्णु दो बाल जो है सादा कला दोनों को उखाड़ के फेंक दिया उसमें से हुआ बोले गए अरे कृष्ण तो स्वायोग अवतारी नहीं है मरो मरो जाओ पुराण पढ़ो मरो इसलिए तो बताए ना हमारा गुरुवर के बताया देखो तुम्हारा हिम्मत नहीं और चौसठी भक्ति अंगों में जो कुछ है उसके बाद निषेध जो है उसमें भी निषेध में भी है बहु ग्रंथो कला अभ्यास निषेध बहु शिष्यो मत करो सब निषेध है क्यूँ किसका लिए निषेध है लेकिन गोस्वामी लोगों को तो महाप्रभु आदेश किए करके पूरा सिद्धांत स्थापन करो इसे तो हमारा वो गोस्वामी के गोस्वामी अष्टम में आता है ना विचार को नो लोका नाम हित करो तिभु बने मान्य करो ऐसा है ना तो गोस्वामी लोगों के लिए तो कोई माना नहीं था और महाप्रभु सनातन गोसाई को शिक्षा देने का बाद महापुरुष सोनातन गोस्वामी गोसाई जी को शिक्षा देने का बात बोले ये सारे वैष्णव सिद्धा सारे सब वैष्णव सिद्धांतों आदि जो कुछ भी है इसका स्थापना करो और प्रचार करो लिखा हुआ है चैतन्य महापुर स्वयं बोले ये सब को स्थापना करो सिद्धांत तो का स्थापना करो और प्रचार करो ये सब जितना सारे सहजिया व्यक्ति है घर को बंद करके बैठ के हरि कृष्ण हरि कृष्ण करके कर रहा है वो लोग को बुलाओ हमारा हम बता देते दे देखो चैतन का बुलाता हम पागल है इसे समय खराब करने के लिए पुचार में आए हैं सब हैं ये प्रभुपात का आदेश है नहीं तो हमारा कोई इच्छा नहीं प्रभुपात का आदेश है हरी भक्ति विलास में है अगर किसी का किसी का ऊपर ठाकुर जी कृपा किया गुरुवर्गो वो अगर ये सब नहीं दिया तो उसको दोष लगता है हरिभक्तिलास में लिखा हुआ है, देना पड़ेगा चर्चा करना पड़ेगा निर्जन भजन में जाओ तो तुम्हारा हिम्मत नहीं है वृंदावन में जाकर बैठो, खाओ लो और काम जगृत होगा बस मरो कीर्तन करो हर वगत कीर्तन करते रहो बंद मत रहो आरती देखो कीर्तन करो जो कुछ कर रहा है करने दो मठ में कोई क्या करने के लिए आए हैं वो लोग जाने हमारा क्या मतलब है गुरुवर्ग जो सिखाया सब हरिकर्तन हरी कथा हरिकर्तन करते रहो बस नहीं तो मरोगे पोबा जी ने बहुत सारे चीज बताया हम अगले दिनों में जो आए हुए भाई चार पांच दिन और बाकी है उसमें हम इच्छा करें ठाकुर जी का इच्छा है तो चर्चा करेंगे जो भी है ये जो प्रसंग है ये देखो दीर्घ श्रोतो धीर्धाशया बहुत दिन से आशय जो है इन लोगों का जो आशय है आशय कृष्ण विषय का आशय आशय समान होए सब भक्तों लोग गोष्ठी भजन में अगर आशय सब कोई का आशय एक होए तो गोष्ठी भजन मनता है नहीं तो गोष्ठी भजन होता नहीं और अगर गोष्ठी भजन में अगर कोई बोले महाराज बद्ध जीव तो आएगा यहाँ आएगा ठीक है लेकिन कम से कम वो अपराध से बचे कम से कम और कुछ नहीं चाहिए स्वर्णागत तो हो जाए अपराध से बचे दो क्वालिटी दो क्वालिटी एक तो है क्वालिटी तो एक दूसरा तो एक क्वालिटी नहीं स्वर्णागत तो एक गुण है अपराध से बचे तो गुण नहीं हुआ ये तो आदेश उसको पालन करना है एक ही क्वालिटी स्वर्णागति हो जाए और उसका बाद अपराध से बचे बस इतना ही काफी बाकी योग्यता बिचारे किचू ना ही तुम्हारा कोरोना सारो ये पागल नहीं है जो कितन लिखा है वो लोग पागल नहीं है योग्यता विचार करने बैठे तो हम दिखा का लायक नहीं है बिल्कुल लेकिन गुरु वैष्णव ने ऐसा व्यवस्था की कोरोना करके की लेकिन इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं हम दुरुपयोग कर हम परिचय दे रहे हैं हम परम शिशों को सीमा शिष्य हम दुरुपयोग कर रहे हैं हम उसका कोई समाधान नहीं हम ये परिचय लेके बोले हम भरा हो गया क्या भरा हुआ तुम क्या परिचय है तुम्हारा गुरु जी अगर परिचय नहीं देता तुमको कौन पूछता तुमको को पूछता खाना मिलता तुमको को क्या हिम्मत है तुम्हारा जाके बाजार में जाके इनकम करके लाओगे इतना भोजन मिल रहा है इतना सब कुछ मिल रहा है सब कुछ इससे बात यह है कि हम लोग आभारी हैं गुरु वैष्णव का आभारी है कितना कृपा की है और कृपा का दर्शन हो जाए तो मुश्किल नए नहीं तो मुश्किल कृपा का नहीं दर्शन हुए आशय जो है कम से कम ये हो शरणागत हो जाए उसका अंदर में कोई योग्यता नहीं है तो भरपूर योग्यता आज नहीं तो कल आ जाएगा लेकिन ये नहीं है सब सिद्धो महात्मा मठ में आए ये विचार हमारा नहीं है सिद्धो महात्मा कैसे आएगा आएगा तो बद्धो चीज आने दो लेकिन कम से कम दे दो, दो चीज एक है शरणागत एक अपराध से बांचे ये दोनों हो जाए और हम ये आशा नहीं कर सकता उन लोगों में सारा गुण का खजाना हो दोष का खजाना हो दोष का खजाना है लेकिन ये सब जो है अनुगत्व के द्वारा अनुगत्व के माध्यम रहे हरिकीतन हरिकथा करते रहे सारे गुण आ जाएगा। तब गोष्ठी भजन गोष्ठी भजन इसलिए हुआ है कि पहुंचे हुए महात्मा लोग मत में रहे वो लोग बैद्य है डॉक्टर बाकी बद्द जीव आए वो लोग ट्रीटमेंट करे और वो लोग अगर वैष्णव गुरु वैष्णव को लात लगाना शुरू कर दे बोले क्या वो वैद्य है हम ही तो वैध है ठीक है तू बौद्य है तो क्या होगा अब तो कभी ये गोष्ठी भोजन का कोई माने नहीं रहा माने हुआ ऐसा गोष्ठी भोजन का तो माने नहीं है जहां हम लोग मेजबानी का माफी रहेगा खाएगा पिएगा जो कुछ भी करे तुम्हारा हिम्मत क्या है बोलने का हमारा गुरुजी का मठ है तो राी तो का मठ है हमारा तो नहीं है देखो हम मठ बाहर है बाहरी दृष्टि में मठ हमारा नहीं है नो लोगों का मठ है हिम्मत है वो लोग हम पागल है हमारा मठ में हम रास्ते में रहते हैं। तो गुरुजी जाने हम कहा है हम चैतन्य मठ में हैं कि कहां है गुरुजी जाने कोई पागल अगर कुछ बोले तो बोलने दो क्या आता है जाता हम तो यह जो है दीर्घ स्रोतो धृता सया जो व्यक्ति गुरु वैष्णव का सिद्धांतों आदर्शों को गोहन किया जिंदगी में सिद्धांतों का साथ रहना ही गुरु का साथ रहना ये सब व्याख्या केशव कुशी महाराज बहुत बार केशव कुशी महाराज गाली दिए पहले जो चैतन नौ सब पतित है हाँ पतित है आ, तेरा जिंदगी को दिखा दिया ठाकुर जी नंगा बना के दिखा दिया सब जगह कोर्ट कचारी में देख नंगा व्यक्ति है ये सब मंतव्य किया गुरु वैष्णव का चरण में अपराध किया उसका सत्यनाश कर दिया सब हो गया सब पति थे हुरु हाँ। का सेवा करने के लिए कोई यार बाहर रहे काम के लिए कितना सारे गुरु गुरुवर्ग जो है सब का बाहर बाहरी दृश्य में लेकिन सब गुरु बोला कोई भी हम गुरु का बाहर नहीं है सब का चौतर चौतन चे, चेतन का मठ है कोई पागल का मठ नहीं ये कोई क्लाब घर नहीं है पागल के लिए मठ नहीं मठ मंदिर खोले है तो दो चार दस पागल लाओ हा इसका लिए मठ नहीं सब कब्जा कर लिया सब कब्जा पैसा पोजीशन सब कब्जा करके बैठे अरे पोजीशन में अरे हमारा मठ है मठ है माट है कि कोमोट है गुरुवार बोले कोमोट में रहता है मठ में रहता है कि कोमोट कोमोट में कोमोट के की यहां जो है देखो भगवती उत्तम श्लोक दीर्घ स्रोतोदिता सया ये देखो कितना सौभाग्यवती इतना सारे ये तुम्हारा जाज्ञिक पत्नी पत्नियां सारे इतना सौभाग्यवती जो हरी कथा कीर्तन सुनते सुनते लोगों का मन जो है कृष्ण में समा गया और दीर्घ स्वीय तो बहुत दिन से चिंता कर रही कि कब कृष्ण का दर्शन हो अभी क्या कहे दौड़ते दौड़ते गए जितना सारे पात्र है भोजन का पात्र लेके दौड़ते दौड़ते कहा कृष्ण है भले वहां कृष्ण है बस दौड़ते दौड़ते गए और जाके जब दूर से एक झाकी देखा तो पागल बन गया क्या देखे बोले किश्न जो है दर्शन देने के लिए ऐसा ढोंग रचाए ऐसा लीला रचाए कि मत पूछो श्यामम हिरण परिधि बन मालो धातु प्रबाल नट बे मनो व्रता से बिन्स्त मस्त मित नुना कर्णत पलालोकुपोल मुखाब्जुहासम बोले देखो श्यामम श्यामम श्याम हिण्य पिधि बनमलवरहो धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतास्त हस्तमितरणज कर्णत पलालोक मुखाब्जुहासम कैसा है बोले श्याम सुंदर जो है बदे एकदम विद्युत वरण कपड़ा है सब कुछ है इतना सुंदर पहन के विद्युतवास और वैजंती माला वन मालो आ धातु और ये ये जो पहाड़ी चट्टी पे जो सब रंग मिलता है ना इसको लेके ऐसा गालो में लगा दिया वन मान लो धातु प्रवा लो है वन मान लो अर ए के जैसा है नटोवेश तो और बनमाला मयूर कुछ पीतम्बर प्रवाल दारा प्रवाल प्रवाल मतलब जो पला है प्रवाल बोलता है एक किस्म का पत्थर है, है प्रोबाल दारा नटोवेश तो धारी और अलोका तिलोका यह सब है सुंदर कभी कभी गोप जो है पहाड़ी का पहाड़ में लाल लाल जो रंग है लेके ऐसा ऐसा कर देते देखने में और सुंदर बन जाता है इतना सुंदर कर्ण कान में पुष्प गुद लगा हुआ है इतना सुंदर अलका तुलका है वजन कमल हाथ से हास्ययुक्त तो है और क्या करे एक दोस्त है बगल में एक दोस्त है ये दोस्त का जो कांध है ऐसा इसमें अपना जो कांध है ऐसा रखा और अपना पैर को जो त्रिभंग ललित भंगिमा जो है तो है ही है ऐसा करके आप दोस्तों का कांध में ऐसा हाथ दिया और एक हाथ में जो लीला कमल है इसको घुमाते रहे चाबी का रिंग जैसे सब घुमाते हैं छोकड़ा लोग चाबी का रिंग जैसे ऐसे कमल को घुमाते रहे और एक ऐसा करके खड़ा हो उसको देखते ही तो गोपी लोग हो गया बाप रे क्या है वो तो देखते ही हो गया पागल क्या करे बात कैसा करे हैं श्याम हिरन परिधिम बनमान बो धातु प्रवाल नटबे मनोव्रता से बिन्न हस्त मितरे न धुना कर्णों पला लोक कुपोल मुखाव आ मुखावजुहासा देख के ही उन लोगों से एकदम हो गया भले जैसे लगता है किष्ण को दूर से लगता है कृष्ण को हृदय में लाए लाखी उसी समय आलिंगन रहा नहीं जाए दृष्टि के द्वारा कृष्ण सैम सुंदर का सुंदर जुग हृदय में लाए अल्लाह के आलिंगन किए और अपना जो इतना दिन का जो कष्ट है विरह है कृष्ण को दर्शन करने की इच्छा है इसका पूर्ति पूरा पूर्ति कर दी भले अंत प्रविशुचिर परिरभतापम प्राग्यम यथाभिमत विजहर नरेंद्र दिन से जो कृष्ण को देखने का जो आसय आसय है, है अंदर में हृदय जल रहा था बहुत दिन से आ, ऐसा है जो रहा नहीं जाए इस अवस्था है अविष्ट चित्त होकर चिंतन में इतना दिन चला गया अब दूर से देखे तो झांकी को हृदय में ले लिए लेने का बाद आलिंगन करके इतना दिन का जलन है इतना दिन का कष्ट है इसका समाप्त किया जैसे जोगीगण सुसुप्त काल में इतना दिन इतना दिन भजन करने का बाद हजारों हजारों छाल तपस्या की जोगी मुनि ऋषियों ने कितना उसके बाद अगर हृदय में एक झांकी श्याम सुंदर का दर्शन की ठाकुर जी का तो उसका हृदय में क्या क्या होता वो क्या गुजरता है क्या हालत पैदा होता है हमारा इतना दिन का कष्ट का आज अवसान हुआ इतना दिन से भजन करते रहे कितना तपस्या कितना व्रोतो कितना शाध्य याध्याय निरुद्ध महाराज आज इसका पूरा समाधान हुआ आज ठाकुर जी कृपा करके हमको अपना स्वरूप को दर्शन कराया देखा मैं ऐसा सुंदर है ऐसा जोगी गंध सुसुप्त काल में साक्षी अथ प्राग्व्य चैतन्य का आलिंगन करके जो अपना हृदय का जो संताप को है बुझाते हैं अपना हृदय का संत्याप जो है उसको बुझाते हैं आख को बुझाते हैं ऐसा गोपियों ऐसा जो जाज्ञिक पत्नियों सब है जाज्ञिक पत्नियों के ऐसा हालत भाई इतना सुंदर रूप आ तो ऐसा करके जब सामने आए सामने इतना सारे भोजन आदि लेके इतना सारे भोजन आदि लेके दौड़ते दौड़ती हुई आई सब आ, आने का बाद सैम सुंदर के पास आए वो फूल एकदम सारे जागी सुंदर ने मजाक किया कहो कैसे, कैसे, आना पड़ा? कैसे, कैसे पड़ा? बुलाया हम लोगों को बोले कैसे कैसे आना पड़ा कैसा चालू है, है? बोले कैसे कैसे आना पड़ा क्यों आए हो क्यों आई हो बोलो स्वागतम वो महाभागा अस्वतम करवाम की बोलो बोलो महाभागा सब आई हुए हो आप लोग आई हुई हो बोलो आश्वतन रहो रहो कहो क्या करे आप लोग क्या जन्न करे प्राप्त उपन्न प्राप्ता ही वो है बोले तुमरा तुम लोग जो बहुत दिन से दर्शन अकंक किए है ये तुम्हारा युक्ति युक्त हुआ है अच्छा की अच्छा की आप लोग आप विश्राम करो और आपका सुबह आगमन हो शुभ हो आगमन हो और आ, कोई अगर आदेश है तो कोई अगर आदेश है तो हम सेवा करें किसम सुंदर बोले कोई आदेश है तो सेवा करे बोलो क्या सेवा सेवा लेके आए हैं तुम्हारा सेवा कराने के लिए भोजन आदि लेके और तुम कह रहे हो महाराज क्या करें? है करवाम किम क्या करें बोलो कुछ सेवा है तो बताओ हमारा लाइफ कर दे सेवा सेवा तो है ही है सेवा तो तुम्हारा ही है हमारा क्या है? है और ऐसा करते भगवान सैमसुंदर ने बड़ा भारी परिहास की है और बोले परिहास की है बहुत सारा है नो नो अध्यामयी कुरंत कुशला स्वार्थो दर्शना दर्शन अहेतु क्यों व्यवहित भक्तिमात्म प्रिय यथा मतलब भाग्यवती गंध महा सौभाग्यशाली सब लो लो, आप लोग हैं हाँ जो लोग आप लोग जो वास्तव स्वार्थ जो है वो आप लोग ही समझे स्व अर्थों आपका जो वास्तव जो आत्मा का जो वास्तव क्या चाहिए ये आप ही समझे आप लोग क्योंकि परमात्मा रूप धारण करके ठाकुर जी के तो अंदर में है ही है और वो जो हम हैं आप लोगों सबका हृदय में तो हम ही है ना परमात्मा रूप में प्रिय सबसे प्रिय कौन है कोई अगर पूछे आपका जिंदगी सबसे प्रिय कौन है पूछे तो क्या बताओगे सबसे प्यारा क्या कौन है बोले आत्मा है सबसे प्यारा आत्मा क्यों प्रिय है क्यों इतना बड़ा बड़ा दार्शनिक जो है बोले हम दुनिया में मरना नहीं चाहता मरना चाहता रविंद्रनाथ ठाकुर क्या बोले देखो जब जड़ जगत का दार्शनिक है फिर भी थोड़ा बहुत सविशेषवाद का स्थापन किया क्योंकि भक्ति में ठाकुर माकुर का बात हरी का था सुने बहुत बार इसलिए बोला मरी मतलब। चाहे ना हम ये सुंदर भुवने हम मरना नहीं चाहते सुंदर भुवन में अरे मरना नहीं चाहो है मरना तो है ही है मरना तो है ही है मरना नहीं चाहो तो बोले नहीं पहले को भी को पूछो महाराज मरना क्यों नहीं चाहते हो क्या कारण है बोले ये तो हम कह नहीं लेकिन मरना नहीं चाहता इसका कारण ये है मरना क्यों नहीं चाहता बोले महाराज मरना क्यों चाहेगा क्योंकि मौत बोलके तो कुछ है ही चीज है ही नहीं जिंदगी में मौत बोल कोई चीज है ही नहीं तो मरोगे कैसे क्योंकि ये तो शरीर का परिवर्तन मौत बोल के कुछ चीज है ही नहीं तो मरोगे कैसे को भी बिना जाने कह दिया ये बात है जैसे गीता तो मैं बताया था ना बासांश जीर्णानी यथा विहयो नवान गृण ना अपरानी ये यही तो है ये कपड़ा को फेंक दो नया कपड़ा ले लो मौत बोल की जो भीती है वह है ये, ये द्वितीय विनिवेश मौत बोल के कोई चीज है ही नहीं भागवत कथा एक दफे कोई सुन ले अच्छी ढंग से तो उसका जिंदगी मौत बोल के कुछ चीज नहीं रहेगा मृत्यु है ही नहीं तू कहाँ से मिले आत्मा तो अमर है तो इसलिए भगवान से कृष्ण ने बताया देखो भागवती हो तुम लोग हैं है दर्शीय और प्रिय आत्मा जो है हम है, हैं अरे में जो अंतर अंतरात्मा जो है हम ही तो है हम में साक्षात तुम्हारा कोई आशा नहीं है कोई आकांक्षा नहीं है कोई कामना वसना नहीं है कामना वसना है फल अनुसंधान रहित अविच्छिन्न भक्ति के द्वारा आप हृदय में मेरे को बैठा लिए हैं बड़ा अच्छा बात है आहा और अभी जो है बहुत अच्छा है लेकिन अभी तो आपका घर में बहुत चिंता करते रहेगा ना आपका पति है सुता सुतोतल लड़का लड़की है स्वामी देवता है जितना सारे परिकर है सारे पिता माता सब चिंता करते रहेंगे कहाँ गया सब इसलिए एक काम करो जल्दी चले जाओ उधर जल्दी चले जाओ वहां जग कर रहा है ना आपका पत्नी सब पति सब पति देवता सब है और जल्दी चले जाओ उधर जाने से अच्छा है तद तद तद यातो देव पतयो जुस्मा भीर गृह फिर भी तुम्हारा पति लोग जो हैं पत्नी के अलावा जो वो तो संपूर्ण नहीं संपूर्ण होते नहीं क्योंकि वो लोग गृहस्थी है सब और स्वाधी सब देखो एखन यज्ञ स्थल में जाओ जल्दी चली जाओ है क्योंकि जो तुम्हारा सब पति देवता है सब यज्ञो में हवन करे आहुति देव अंतिम और जब यज्ञ समापन हो नहीं पाएगा सब जल्दी जाओ कृष्ण भगवान इतना चालू है देखो अब बुलाया तो आकर्षण करके बुलाया आने का बोले आने का बात तो पहले प्रश्न कर दिया आजीब का प्रश्न है लाजवाब प्रश्न है ला बोले करो वाह क्या करे कैसे आए हो किस लिए आए हो हरि तुमने बुलाया तुम जानते हो किस लिए बुलाए हो अब ऐसा चला कर अब बोले सब चले जाओ अपना सामी का पास चले जाओ अज्ञ पत्नी सब रोती हुई सब बोले बरे ऐसा कैसा बात है आपने बुलाया है ऐसा बोलना उचित नहीं है ऐसा बोलना उचित नहीं है आपने बुलाया ना तो तभी तो आए यहां आकर्षण किए ना जाग्ञिक पत्नी सब कहने लग गई क्या पत्नी विभो जत्ऊचु मिब विभोर्हति भूस्स निगम तब पाद मूल प्राप्ता वयम तुलसीदा पदसिष्टम केसैर्बूमतिलघ्यो समस्तबंधुण हमारा समस्त जितना सारे बंधन है सारे काट पीट कर आए पूरा काट दिया जितना सारे पूर्व संबंध है पोती आदि जो सब छोड़ दिया ना तभी तो आपका पास आए ऐसे हमारा बंगला में एक कथा है श्याम राखी न कुल राखी अगर रिश्तेदारी में पढ़ोगे तो रिश्तेदारी रखो श्याम सुंदर नहीं मिलेगा श्याम सुंदर नहीं मिलेगा है अगर शैम सुंदर चाहिए तो सब छोड़ो सब छोड़ो नहीं तो होगा नहीं है अबले प्राप्ता व्यय तुलस दाम हैं सृष्टम हैं के है? निबूढ़ मतिलंघ समस्त बंधुन हमारा जितना सारे बाधाएं हैं हमारा जिंदगी में जितना सारे बाधाएं हैं रोक टोक हैं सारे फाड़ चीड़ के आए हैं ठाकुर जी आपका सब चरण में कृष्ण को बता रहे हर मई बिभो और हथि भगवान ऐसा बात बात हो ऐसा को व्यक्ति ऐसा ना कह सके है? तुम श्याम सुंदर हो तुम ऐसा ऐसा बात कैसे कह कह दी कि घर में चले जाओ तो पति है ये है वो है।, है हम तो सब छोड़ के आए हैं सत्यम कुरुष निगम हमारा जो आशा है आप इसका पूर्ति करो है आपका जो शास्त्रों का वचन है हमारा शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को हम छोड़ते नहीं तो क्या ये ये तुम्हारा जो प्रतिज्ञा है कहां गया क्यों ऐसा बोल रहे हो निष्ठुर ओके? तो उचित नहीं है ठाकुर जी है कृष्ण को बताए और गृहन थी नो नह गृहती नो न पतो पितरौ सूता बा न भातृबंधुस्रहृद कूत एव चान्ये तस्म प्रपद्वात्म नो भवेद् नान्यादोतिरिंद्र भवेद तीदेह हमारा कोई दूसरा कोई चारा है नहीं दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं हम हमको आप पति देवता जो है ग्रहण नहीं करेगा पति देवता हम तो छोड़ के आए ना माना किया था, था गोहन नो, नो पतयो पितरो है पिता माता हम लोग ग्रहण नहीं करेगी आज स्वामी भी हमारा ग्रहण नहीं करे सुता बातृ ब कुतो बचान ने कोई हमको ग्रहण नहीं कर हम तो छोड़ के आए ना सब संबंध छोड़ के आए सब संबंध छोड़ के आई ना इससे को, कोई गुहन नहीं हम अभी सब भगवान बोले देखो पतयो नाभ सुये रण पिति भातृ श्रुता दोकाश्चोभ मयो पेता देवा उपि अनुमनत बोले तुम्हारा पति देवता आदि पिता माता जो कुछ भी है ये जो है ये कोई माना नहीं करेगा सब गहन करेगा सब क्योंकि आत्मा का आत्मा मैं हूं ना भगवान बोले तुम लोगों के जब पतिगण अथवा पित्ति भाति सब उन लोग हमारा अनुज्ञा हमारा हमारा प्रभाव है ना इसके द्वारा क्योंकि मैं ही उन लोग का अंदर हूँ इसी विचार के प्रतिष्ठित है कि मैं अगर किसी का तो हिंसा नहीं किया कोई मेरा साथ हिंसा नहीं कर सकता करे तो मुश्किल है जहरीली साफ है वो भी हिंसा नहीं कर सके साप का अंदर में ठाकुर जी प्रेरणा दे तब तो मारे शिवा में आया ना काजी का डर से मुसलमान बादशाह का डर से सारे घर बंद कर संकीर्तन कर रहा है अचैतन तो नमब आ गए शिवा खोल दस धक्का लगाएगा, खोल दरवाजा किसका ध्यान कर रहा है क्या किस बात का डर है तेरा किस बात का डर है खोल दरवाजा देख मैं आ गया मुल्क का दरवाजा खोल के एकदम सिंघासन में जितना सालग्राम है लेके बैठ गया लो बैठ गया बैठ गया सामने किस बात का डर है क्या मुस्लिम लोग आएगा तेरे को पकड़ने के लिए मैं हूं ना अंदर में मैं प्रेरणा दी तो आएगा नहीं तो आएगा नहीं इससे जब इतना प्रतिभा का किताब गुरुवर्गो नाम से लिखाया केसु कुशी महाराज उसके बाद बाकी आदमी बोला महाराज आपको मार डालेगा खून करेगा हम करने दो करने दो हम तो बोला जो इच्छा है करो लेकिन ठाकुर जी रखा करे किसी की हिम्मत नहीं कुछ करे ऐसा है विश्वास रखना चाहिए विश्वास रखना चाहिए हृदय में ठाकुर जी है वो फिर ना दे तो वो चैतन्य महापु बोले हम प्रेरणा तब तो आएगा ना नहीं तो आएगा नहीं ऐसा करके चैतन्य महापौर का लीला भी ऐसा है देखो इधर भी कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही बात अरे उन लोगों का हृदय में मैं प्रेरणा दू दे प्रेरणा दे दिया कि तुम लोगों का सब कुछ उल्टा नहीं करेगा जाके तुम देखो क्यों डर रही हो जाओ घर और ऐसा है शोपनात् दर्शनाथ ध्यानात्मयी भावनु अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर से नौ प्रतिया तो तथो गृहानो घर में चली जाओ सब क्यों बोले आप सोचती हो कि हमसे दूर रहोगी नहीं दूर नहीं होगा क्यों दूर होने का कोई विषय नहीं है क्यों जब अंतर आत्मा में हर वक्त चिंता करते रहती हो सोभनाथ दर्शनाथ ध्यानात्मयी भाव अनुकीर्तनाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे कि देखो जब श्रवन करते हो हरि कथा शवन करने का साथ साथ दर्शन करने का जो भाव है हृदय में हम अभी बताया शोवन का साथ साथ कोई अगर हरी कथा बोल रहा है मेरा गुरुजी जी अंतर में जैसे लगता है चैतन्य पर का दर्शन खुद हो रहा है हो रहा है न बाबन गो सीमा बोल रहा है जाग्ञिक पत्नी का प्रसंग जैसा लगता है साक्षात हम दर्शन हो रहा है का साथ साथ दर्शन क्रिया भी अपरागिक जगत में एक निरवच्छिन्न विषय है ये होने एकदम इसका अन्यथा हो ही नहीं सकता श्रोवणात् दर्शनाथ ध्यानात् मुई भावानुकूर्तनात् श्रोवण के द्वारा आप अंतर में जो दर्शन होता है दर्शनाथ ध्यानात् ध्यान करते रहो और मुई भावानुकीर्तन हमारा जो विषय का जो ध्यान है गदगद हृदय है इसके द्वारा जो संकीर्तन होते रहते हैं आप लोगों के हृदय में इसके द्वारा देखो भावानुकीर्तनात्न मैं, मैं वास्तव में मैं दूर नहीं हूँ सामने हूँ कृष्ण भगवान स्वयं जो संकीर्तन कहते रहते हरी कथा सुनते रहते हैं इसके द्वारा ठाकुर जी बोले सवनाथ दर्शनाथ ध्यानात्मयी भावोनुकीर्तनाथ न तथा सन्निकर सन सेनो प्रतिया तो तथा तो हमारा सामने रहने से उतना फल नहीं मिलेगा हमारा सामने रहो तो उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल मिलेगा साधु संतु के सामने रह के हरि कीर्तन कीर्तन को सुनते रहो उधर न नित्य करते रहो चिंतन करते रहो ठाकुर जी का विषय ज्यादा फायदा है क्योंकि ठाकुर जी बोल हमारा हरि कथा हमारा कथा तो हम नहीं बोलेंगे ठाकुर जी अपना कथा बोलते हैं किस बोलता ऐसा सुंदर रहेंगे भगवान अपना कथा नहीं बोलते बुलवाते हैं संत महात्मा के द्वारा ये कथा बुलवाते हैं ए इस विषय में चैतन्य सुंदर सब श्लोक भी है सुंदर कोई सुने कृष्ण कीर्तन गान तन कला पथोजनी सदभक्तावलि हम स चक्र मधु को सैनी विहार ये सब श्लोक को चर्चा सुना नहीं सुना नहीं सुना तो कैसे बूझ कैसे ये भक्त मंडलियों के लेकर चैतन्य महापू प्राण है चेतन महापू बोलते हैं ये दुख प्राण है मेरा ये भक्तो यह है ना सब मेरा प्राण है हैं चैतन महापू नीलाचल धाम जब भक्तों लोग जा रहे हैं बोले सब छोड़ सकता मैं आप लोगों को छोड़ नहीं सकता मेरा प्राण है अपना प्राण निकल जाए आप लोग को छोड़े ऐसा प्यार करते है चेतन माँ पर भक्त लोगों को इतना प्यार करता है कामनी कंचन का जो प्यार है उसमें तुम उलझे हुए वो ये प्यार तुम कैसे समझोगे समझ में नहीं आये ठाकुर जी जो स्वयं कह रहे हैं कि दर्शाद दर्शनाथ ध्यानाद मही भाव अनुकृतनाथ न तथा सन्निकर्षे न प्रतियत घर चली जाओ कोई कोई असुविधा नहीं होगा घर में जाने का बाद भी तुम्हारा मन जो है चिंतन जो है हमारा चरण कमल में विराजमान तो उसमें क्या असुविधा कुछ नहीं मेरा चिंतन मतलब मैं स्वयं हूं जर जगत का कोई अगर माता अपना लड़का का बारे में सोच रही है वो अमेरिका में गए हुए है तो माता जी तो रोएगी नहीं जब साधु संत तो बन जाए तब रोएगी हमारा लड़का हो गया हा? अमेरिका जाए मोज मरे भा हमारा लड़का अमेरिका में है हा? कैसा सुंदर मैया है देखो है लड़का का सत्यान्यास करने के लिए सब तैयार है अब मैया बन के बैठी है हैं? साधु बन के भारत में है बृंदा बने तो मर जाए ए? अमेरिका में जाए। कुछ नहीं है हमारा दोस्त है कितना सारे दोस्त है बाहर में फॉरेन में रहता है हा मैया सब अकेला जु नहीं वाह शादी शुदा करके उधर है कुछ नहीं है इसमें साधु बनो तो तब तो मुश्किल तो है राम राम साधु कोई बने है? है? पागल बने साधु हमारा खानदान का नाक कट जाएगा साधु बनो तो नथा तो सन्निकर से प्रतिया तत्व तो तो तो तो गृहान जैसे आपका लड़का बहुत दूर है उसका चिंतन करो तो लड़का दूर तो दूरी है लड़का दूर तो दूर ही है लेकिन कृष्णो का विषय ऐसा नहीं है कृष्ण का विषय चिंतन करो तो कृष्ण स्वयं उपस्थित हो नाम और शरीर उसका उपाधि सब अलग अलग है उपाधि है इसका नाम ये उपाधि है इसका नाम है इसका शरीर सब अलग अलग मर जाए मिट जाए मर जाए मिट जाए मरने का जाय पांच भूतों में पांच भूत मिल गया बस गया राम नाम सत लेकिन किस्तु नाम ऐसा नहीं किस्तु नाम को रखते रहो चिंतन करते रहो कहीं भी रहो गृहे थको वने थको सदा हरि भोले डाको जहां भी कहीं भी रहो हरी बोल के चिंतन करना उसका चिंतन उसका रंग रूप लीला सब आपके समय प्रकट है नाम अगर ठीक है तो शुद्ध नाम अगर उदित हुआ किसी, किसी भक्तों का हृदय तो उसका साथ साथ नाम रूप परिक्र सब आज इसका बारे में बहुत चर्चा की हमने भी बहुत सारे इस विषय में चर्चा की अलग अलग जगह एक जगह कैसे चर्चा करे जब करने जाए तो मूल पार्टी बने देखो नौ बज गया क्या चर्चा किया बोलो दो तीन श्लोक का चर्चा किया बस भागवत ऐसा चीज है हम तो हम पागल बन जाते हैं जब बैठता है ना तो मैं रस में डूब गया कहा संतुष्टि नहीं होता हमारे किस बात को कहें किस बात को कहें किस बात को छोड़े हैं न तथा सन्निक न प्रतिया तो तथा तो तो तो न हमारा चिंतन है तो उसका मतलब हमें है, है चले जाओ बोल के भेज दी और जो इधर जो है जितना सारे जागिक पति सब जाज्ञिक जो जज्ञ करने वाले जो जो जाज्ञिक ब्राह्मण लोग है वो लोग देखे अरे महाराज और स्त्री लोग जो अपना आप, जो स्त्री सब और हम लोग का जो स्त्री है सब आ रही है दौड़ दौड़ के दौड़ के आ रही है, है? और यह बोले दृष्टा स्त्री भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम आत्मानंद मनु तप्या व्यागर अपने को धिकार करके निंदन शुरू किया अपने को अरे धिक्कार है हमारा जिंदगी देखो हमारा पत्नियां सब है हम अम का पत्नी जो है लोग आ रही है कितना भक्ति हो गया अरे पापा भगवान के चरण में कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर भगवान के चरण में और हम लोग इतना पागल है ब्रह्मवादी है ना ब्रह्मविद नहीं ब्रह्मवादी करते तो है सुहा सुहा पागल किसका सुहासुआ कर, है? है। किसका तो स्वार स्वार कर है? है? रहा है वो स्वयं आए हुए हैं किसका तू सुहा कर रहा है वो स्वयं आए हुए हैं वो भोजन मर रहा है तू ठुकरा दिया जो वो कर रहे हैं सुहा बोल के क्या मतलब है इसका क्या काम का स्वयं आए हुए हैं ठाकुर जी और सहा कर ले भंती सब के दृष्टा भगवती कृष्णे भक्तिम भक्ति हमारा, हमारा हमारा जो जो पत्नी हैं सब कह रहे इतना हम लोग का हा हा भक्ति आत्मा चौत हीनम तत्या व्याग्रह निंदन किया अपने को धिक्कार दी धिक्कार हमारा जीवन जिंदगी का हम सोचे कि हम ब्राह्मण हैं गुरुकुल में रहे हैं वेद की रीचा पाठ किए हैं आप व्रत धारण के इतना बड़ा व्रत किए हैं जो किए है, धिक्कार हमारा जिंदगी देखो धिक जन्म नीविदिम धिक कुल धिक क्रिया धक्क्या विमुखा जी तू अध इतना सब करने का बावजूद हमारा भगवान में एक बूंद भी भक्ति नहीं पैदा हुआ क्या काम का है? सब धिक्का हमारा तीन जन्म हुआ एक तो मैया का कोख से जन्म पहला जन्म मैया का कोख से उसके बाद जो सावित्री दीक्षा दी ब्राह्मण हुआ है उसके बाद जो बाकी जो बाकी जो दीक्षा होता है जो गुरुजी गुरु जी का सामने गुरुकुल में वो अलग सर ये तीनों जो दीक्षा है तीनों जन्म मैया का कोख से एक जन्म है जो सावित्री दीखा उस समय बाकी गुरु, गुरु गुरु गुरु जी का दिव्य जो दीखा है बात जो हमको अचुतो गोत्रों में ले जाते हैं महाराज गोत्रो बदल गए तुम्हारा जो गोत्र है से गोत्रो बदल गया तुम्हारा नया जन्म हुआ अच्छुतो गोत्र हो गया तुम क्यों तुम अपना रिश्तेदारी में क्यों आदर रखते हो तुम्हारा नया जन्म हुआ तुम्हारा जन्म नया हुआ कौन है तुम्हारा लड़का तुम्हारा लड़की तुम्हारा कौन बीविकोल कोई नहीं है हमारा तो है किस्म और कोई नहीं चलो ऐसा करके धिक्कार किए हमारा तीन जन्मों का धिक्कार धिक हम बड़ा खनदन में पैदा हुए इस बात का धिक्कार बहुत जानते हैं हम पाठ किए बहुत सारे शास्त्र आदि बहुत व्रत किए सारे धिक्कार हमारा जिंदगी का क्रिया रकम बहुत सारे क्यों हम लोग अधो खोजे वस्तु परात पर अखिलेश्वर अधोख जो वस्तु में विमुख अगर मन नहीं आया भगवान श्री कृष्ण के चरण में तो ये सब देखे क्या होगा कुछ होगा इसीलिए तो उस दिन बामगोष मार्ग आविर्भाव तिथि में हम बताया था ना सुतत्स पुंसम सुचिर समस्या नान सुर अर्थ तत्वम मुकुंद पदार विंद हृदय जैसा तुम वेद आदि शास्त्र पाठ करके पंडित बनोगे हम उसी रास्ते में नहीं जाएंगे हम गुरु वैष्णव का सेवा करेंगे वो पाठ करके उसका पूरा जिंदगी खत्म कर दे कुछ भी नहीं हुआ हमारा गुरु जी का कृपा हो तो हमारा सब बन जाएगा वेद पुराण आदि सारे तीर्थ जो है वैष्णव का चरण गुरु वैष्णव का चरण में सारे तीर्थ विराजमान है ये विश्वास होनी चाहिए है देखो ऐसा धिकार दिए देख विमुख आज तू अदे अदक्ष जो वो तो बरा भगवान का जो विषय है उसमें मैं, हम लोग विमुख है देखो कितना विमुख है और उसके बाद धिकार करते हुए बोले कि नूनम भगवतो माया जो गिन जो माया के द्वारा प्रभावित होकर हमारा जिंदगी में ऐसा विमुख भाव पैदा हुई पैदा हुए ये महाजू मैं मह जू बल्चे ये जो भगवती माया योगी नामोफी मोहिनी बड़ा जोगी को, को में डाल देते बड़ा जोगी मुनि हैं चुटकी लगा बड़ा जोगी मुनि ऋषि को चुटकी लगाकर मोह में डाल देते हैं तुम कौन होते हो तुमको दो मिनट तुमको दो मिनट लगे तुम्हारा विनिवेश अगर गुरुचरण में ना रहे सायकालीन अधिवेशन में चल जाए गुरुचरण में ना रहे बस उसी मुहूर्त माए आक्रमण कर जिस समय तुम्हारा मन गुरु वैश्व से थोड़ा विच्युत हो गया बस उसी समय तो उसी समय तुमको मार डालेगा कली माया बस इस विषय में हम चर्चा करें इच्छा है देखो ऐसा विचार है जो नूनम भगवतो माया योगिना मोपी मोहिनी है मुझा मय दीजा हम लोग ब्राह्मण बोल के गुरु वैष्णव भगवान इस विषय में हमारा अंदर में इस सेवा के विषय में चेतना है ही नहीं आए कैसा हुआ ये जी का जो माया है इस माया के द्वारा हम लोग मोहित होकर रहे क्या करें अहो पश्चो नारियणा मोपी किसने जगत गुरु जगत गुरु कृष्ण जगत गुरु दुरंत भावम जो अविध्वत मृत्युपाशा न लेकिन इधर जो है यह प्रमाण कर दिया देखो जो ना भुज अहोपत नारी नाम ऊपी कृष्ण जगद गुरु है? दुरंत भावम आर जो अविध्वत मृत्युपाशन जो ये लोग देखो मृत्युपाश सदृश जो गृहो बंधन है देखो इसको छूट गई सब इसका पूरा एकदम और ऐसा अवस्था में देखो आ, हैरान की बात है इन लोगों का तो दीजो संस्कार नहीं हुआ गुरु गृह में वास नहीं भाई हमारा पत्नी लोग जो है पति लोगों कुछ नहीं हुआ ना आसाम दिजो संस्कारों हो न निवास हो गुर नपो है गुरो गुरु कुल में बास नहीं हुआ दिखा गुरु सीखा गुरु किसी का गुरु में बोले ऐसे बताया देखा देखो नासम दिजाति संस्कार ना ना ना आत्मीमांसा तपस्या भी नहीं है कुछ तपस्या नहीं है लोग हमारे हम लोग कितना तपस्या है नपो तपो न आत्म मीमांसा वेदांतो पाठ वेदांतो पाठ करते हुए आत्म मीमांसा होता है नेति नेति कर इसका भी इसका कुछ नहीं हुआ वेदांत बेद तो कुछ नहीं पड़ा वेद वेदांत तो कुछ नहीं पड़ा न आत्मीमांसा नपो न आत्मीमांसा न सौचम न क्रिया सुभा कोई शुभ कर्म का अनुष्ठान भी उतना नहीं है बस हमारा पत्नी बनकर रही है और कुछ नहीं तपो भी नहीं है आत्मीमांसा शौचो भी नहीं है ज्यादा है स्त्री आती है न आसम दीजो संस्कारो न निवास गुरु नत्मी ही उत्तम श्लोके भक्तिर दीरा श्लोक ना नाकम संस्कारादी मता और देखो हैरान की बात है इन लोग का किसने उत्तम श्लोक जोगेश्वरे स्वरे, स्वरे कृष्ण में इतना दीरो भक्ति हो गया हो गए भक्ति रु और हम लोग का इतना सारे आत्मीमांसा वेद पाठ आदि कितना कुछ की गुरु केवे वास आदि संस्कार हुआ कितना कुछ नहीं हो पाया आह हैरान की बात ऐसा करके सोचते रह गए ऐसा करके सोचते धिकार देते रह गए ऐसा करके जो हैं जो यौजिक पत्नी जो है जैज्ञिक पत्नी जो है इधर बताएं इसके बाद जो है ये जो ब्राह्मण लोग जो है स्तुति कर सुखदेव उस समय कहें बड़ा धिक्कार दी अपने को धिकार दी उसके बाद जो है थोड़ा स्त्री लोगों का जो क्योंकि सामी स्त्री है ना स्त्री का भक्ति के द्वारा किसरा प्रसन्न हो गए स्त्री का भक्ति के द्वारा स्त्री लोगों का जो भक्ति है उसका द्वारा देखो इसको थोड़ा बुद्धि शुद्धि हो गया स्त्री लोगों का तस, अहो ये शाम स्त्रिय हम लोग धन है हम लोग धन्य हैं फिर भी धन्य हैं इतना बुद्धि कम है इतना अन्याय कर दिया फिर भी धन्य है कम से कम तो हमारा पत्नी ऐसी है ना कम से कम से तो हमारा पत्नी ऐसी है भक्ति प्राप्त तो कृष्ण का कीपा मिले बोले कम से कम देखो हमारा नहीं है भक्ति अहो वयम धन्यतमा तमा ये शाम हम लोग ऐसा सुंदर स्त्री मिला हाथ देखो आज इसका वास्तुति करने नमोस्तुभ्याम भगवती कृष्णाया कुठ मेदशी जन माया तो धियो भ्रमा कर्मो बदमसु ठाकुर जी तुम्हारा माया को धनवत करते हैं ठाकुर बोले नमस्तुभ्याम भगवती कृष्णा या कुंठ ओ कृष्ण के नमन करते हैं नमन करते हैं हम लोग आज जन्म माया जिसके माया के द्वारा धियो भ्रमा कर्म बत्सु ये कर्म मार्ग में हम लोग हम लोग भ्रमण करते रहे कर्म मार्ग में कोई सुविधा नहीं ज्ञान कांडो हैं कर्म कांडो ज्ञान कांडो सकली सकुलशेर भांडो अमृत तो बोलिया जीवा सेवा करे हैं लिखा है ना कितना नाकुर देव कितना सुंदर तार जन्म अध तो ज्ञान आदि कोई काम का नहीं है जब तक हमारा भक्ति ना आए जो श्लोक का बामन गुस्सी महार का तिथि तिरुभाव तिथि में चर्चा किए थे हमने उस समय में इस बात को खुला था वेद आदि सब पाठ करके श्रद्धा गुरु गुरुकुल फिर अल्टिम में अंतिम जो है, है करके तुम क्या चाहते वट इज दियर अल्टीमेट गोल क्या चाहते हो कोई है टारगेट है कुछ कुछ नहीं है अब मिलेगा भी नहीं वेद वेदांत तो पाठ करके जो चीज मिलने वाला नहीं है वो हमको गुरु वैष्णव का चरण का सेवा के द्वारा जो लोग ठाकुर जी के चरण को हृदय में अवरुद्ध करके रखे हैं वह तो हमको तो उतना ही जानते भक्ति वाल अतित्व इतना दैन्य भाव लेके कहते हैं कि महाराज हम तो भक्ति नहीं जानते समझा भी नहीं भक्ति भजन समझा नहीं हम इतना ही जानते हैं जो गुरु वैष्णव लोग भजन करते हैं उसका थोड़ा सेवा कर दे ही मेरा सेवा इतना दिन इतना बड़ा पहुंचा हुआ संत जो है इनका दैन्य वाणी सुनो महाराज हम भजन समझे ही नहीं अभी तक कुछ हम तो इतना जानते हैं जो वैष्णव लोग भजन करते हैं, उसका थोड़ा सेवा करते हमारा सेवा होगी इतना बड़ा पहुंचा हुआ संत है इसका वाणी है देखो कैसा सुंदर और ऐसा जो है बाद में क्या की बाद में जो है भगवान इधर जो है शिशु ऐसा करके कृपा कर दी और जितना सारे जाग्ञिक पत्नी जो है घर में रहेगी और जिन लोगों को बंद कर दिया था इस प्रसंग में एक बात है बाद में आएगा ये चर्चा जे जज पत्नी जज्ञिक पत्नी सब है दौड़ रही है ना कृष्ण के पास गई वो जाने के टाइम में जो सामी लोग को भी है वो जो लोग कुंडा लगा दिया है तो तेरे को निकालने नहीं देंगे निकालने नहीं दी और जब निकालने नहीं दी वो गोपी और जो जज्ञिक पत्नी है घर का अंदर में बैठ गई आंखें मुझके कृष्ण का पास चला गया और सर छोड़ दी सरी भी छोड़ दी सामी लोग बंद कर दिया कुंडा हे बाहर नहीं निकाल देने जा बंद नहीं कुंडा लगा दिया कुंडा लगा दिए और घर में बैठ के कृष्ण के पास पहुंच गए वह छोड़ी छोड़ दी कृष्णा भक्ति है देखो कितना प्यार है ठाकुर जी का लिए ऐसा तीव्र प्यार ब्रजवासी का मापी होनी चाहिए ब्रजवासी को मापिक अगर प्यार नहीं है तो कृष्ण दर्शन कभी संभव नहीं है कभी संभव नहीं कभी संभव नहीं इधर जो है देखो इधर ये प्रसंग आता है यहाँ जो प्रसंग आता है नाउ यहाँ जो प्रसंग आता है यू विल हैव टू एडिट दिस पोर्शन एक्चुअली जो नाउ दिस पॉइंट माइंड माइंडेड इस समय हमारा श्री गोवर्धन पूजा का प्रसंग आ रहा है एंड <coughs> गोवर्धन पूजा का जो प्रसंग आ रहा है इधर ये प्रसंग हम गोवर्धन पूजा का दिन बड़ा हमारी चर्चा की है प्रसंग में दो एक शब्द बोल के हम छोड़ दें क्योंकि इस प्रसंग और दुबारा नहीं हो पाएगा अनंत तो सागर है भगवान जी महापुराण श्री सुखदेव उगवानी तत्व बोल देवे न संयुक्त अपसन इवसन गोपान इंद्र याग ये जो गोप गोप ऐसा गोप गोपी सब मिलकर वृंदावन में नंद ये नंद महाराज आदि उपानंद सब लगे हुए व्यस्त है किस किस बात का व्यस्त था कैसे व्यस्त है भले वो लोग इंद्र जाग बोल के एक जाग करे इसका इसका लिए व्यस्त है सब सब बहुत सारे सामान को इकट्ठा करना रोशी करना सब ये सब और ये सब जानते हुए भी तद अभि तद अभिज्ञी भगवान सर्वात्म सर्वदर्शन प्रश्रयावन अप्रिछद वृद्धानो नंदो पूमान नंदो नंदो महाराज उपानंदो अधो है ये सब सब को एक साथ मिलके विनम्रभाव कृष्ण बलराम कह रहे हैं कथताम में पीता को संभ्रमो व उपोगत किसोचोदेश केनो वा सात म कह हे पीता आदि बताओ ये किस लिए योगों का आयोजन चल रहा है इसका क्या कारण है इसमें क्या सुविधा होगा धोरा बताओ धीरे धीरे ऐसा करते हुए ब्रजवासी सब जो हैं ऐसे बताए कि देखो ये इंद्र जो है मेघ दर्शन करते हैं मेघ के द्वारा इसलिए हम लोग उसका पूजा करते हैं क्योंकि हमारा गोपालन धर्म है हमारा कृषि हमारा चासबास है गोपालन है ऐसा तो इंद्र अगर संतुष्ट हो जाए तो उसमें सुविधा हो बारिश आदि हो पाएगा और हमारा जीवन सुखी रहेगा ये प्रसंग है इसमें जो प्रश्नों का उत्तर हमने उस दिन दे नहीं पाए बहुत सारे चर्चा ठाकुर जी का फिर भी हम संतुष्ट नहीं बैठे तो वो चर्चा तो कुछ भी नहीं जिस चर्चा उस दिन, उस दिन जिस चर्चा उस दिन कर नहीं पाए इस विषय का चर्चा सिद्धांत तो थोड़ा आज कर दे इस विषय का चर्चा अब दुनिया अगर बोले देखो ध्यान देना वेरी केयरफुल इस विषय में गलती हो जाए तो सत्यानाश हो जाए जगतवासी अगर बोले ये नंद बाबा जसोदा माँ ये सब जो है नंदो उपानंदो ये सब ब्रजवासी है साक्षात कृष्ण का निजी जन है ये लोग अगर हिंदू पूजा करने जाता है शंकर जी को पानी देता है हम करे तो क्या गलती है बी केयरफुल इसका उत्तर सुन लो ये सिद्धांत है सबसे फाइन आंसर इसका ये नहीं सुनो तो लगेगा ब्रजवासी की हम भी करे महाराज हमको टोकते हैं हर वगत सब मैया लोग सुबह में थे गणेश जी को थोड़ा लगा दिया हनुमान जी को लगा दिया इधर पानी फेंका किसी को सिंदूर दे दिया किसी को थोड़ा घी दे ऐसा सूर्यदेव को थोड़ा पानी लौटा दे दिया ये भक्ति का बात नहीं है लेकिन ब्रजवासी का साथ अपना जो चरित्र है स्वभाव है उसको पूरा करने का कोशिश मत करो ब्रजवासी जो कुछ भी करे उसका जिंदगी कृष्ण सेंटर पॉइंट है ध्यान देना तुम्हारा जिंदगी का सेंटर प्वाइंट कृष्ण नहीं है यह ध्यान दे के सुन। वो कुछ भी करे उद्धव संवाद आए उसमें और ज्यादा करके हम चर्चा करें उद्धव बोले ये तो साक्षात भगवान है किसके लिए रो रहे हो पर अखिलेश्वर तुम नंग महाराज बोले पागल है तू है हम तो इतना दिन सोचे हमारा लड़का ही है अच्छा ठीक है तेरा कहने से मन भी लिया ये ठाकुर जी है तब तो और डबल नुस्कान है तू तो पागल है तू जो विचार प्रस्तुत कर रहा है इसमें तो मेरा डबल नुकसान है नुकसान है एक तो ठाकुर जी को खो दिया एक तो लड़का भी गया तू पागल है हैं इतना दिन तो सोचा कि हमारा बेटा गया अब अब तू क्या समझाने आए है तू पागल है देखो जीवस जिसका जीवन जिंदगी में ऐसा विचार है कि ये सूरज पूजा करने जाए क्या चंद्रमा क्या क्या इंद्र पूजा करने जाए देवी पूजा करने जाए दैट इज नॉट योर लुक आउट तुम्हारा देखने का कुछ नहीं क्योंकि वो कृष्ण उसका सेंटर पॉइंट है जब भी इंद्र पूजा कर रहे हैं बारिश का लिए मेघ का लिए कुछ भी हो लेकिन सेंटर पॉइंट कृष्ण है हमारा लाला अच्छा रहेगा बारिश दे इंद्रो इंद्र बारिश दे तो हमारा लाला अच्छा रहेगा तो ये विचार ध्यान से सुन लो कभी भी तुलना ही करना ये लोगों का जीवन जिंदगी जो है कृष्ण है तुम्हारा जिंदगी ये जीवन जिंदगी सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं है चाहे बाहरी दृष्टि में सिखाने के लिए तो तो नहीं होता सिखाने के लिए ऐसा कृष्ण बोल रहा है बाद में तो खंडन तो कर ही दिया गीता में जो ठाकुर जी बोले जो लोग देव देवता का पूजा करे महाराज सब सब अविधि पूर्वक सब अविधि पूर्वक ये ऑथेंटिक नहीं है रूल्स रेगुलेशन नहीं है ये कर रहा है देवदेवता सारे हमारा ही पूजा है कृष्ण भगवान बोला ना कृष्ण भगवान बोला स्वयं बोला सारे हमारा ही पूजा है तो क्या ये इंद्र पूजा है कि कोई अश्वत्थ का पूजा किया कुछ भी कुछ भी पूजा किया हनुमान जी का पूजा किया ब्रजवासी अगर किया ये तुम्हारा पूजा का बराबर नहीं है वो हनुमान जी का पूजा किया करने का बोले हमारा लाला अच्छा रहे अरे हनुमान <laughs> जी को पूजा करके हमारा लाला अच्छा रहे खैरियत रहे अरे तो फिर क्या बोलोगे जो कुछ भी करे उसका उद्देश्य है को संतुष्टि विदान करना चाहे इंद्रजो को करे चाहे कुछ भी करे उसका जिंदगी एक ही टारगेट है हमारा लाला अच्छा रहे हमारा कृष्ण सुखी रहे बस यही भक्ति यही भक्ति है तुम्हारा जिंदगी में ये आदर टारगेट बन जाए कुछ भी हो जाए दुनिया हिल जाए किसो संतुष्टि हो जाए बस ये तुम्हारा जिंदगी में बस कुछ भी करो इससे बोला ना मन निमित्त की तम पापम धर्माय कल्पते तुम देख रहे हो तो उल्टा कर रहे हम बड़ा भक्त तो आया तो बोझवासी लोग सब है इंद्रों का पूजा किया है कहां का हो विचार प्रस्तुत करने वाले यही सिद्धांत है यह सिद्धांत उस दिन नहीं बोला यूलट माइंड इट ये सिद्धांतों को एट करना बाकी जो ब्रजवासी का जो आनंद है गोवर्धन पूजा का समय ये सब हम उस दिन चर्चा किए थे बड़ा आ, उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा का प्रसंग लेके कृष्ण भगवान इंद्रो को जो ठुकराया था इंद्रो को जो ए, हेलन किया था इसके द्वारा इंद्र महाराज बड़ा गुस्सा में आ गया आके ब्रजवासी को मारने का कोशिश की ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके द्वारा ये जो इंद्र क्या कर सकता है बीता इंद्र कौन होते हैं हैं इंद्र कौन होते हैं ये जो जीवात्मा तो है कर्मना जयते कर्म नहीं कर्मन नहीं, कर्मन, कर्मन नहीं पदते सब कर्म के द्वारा मिलता है तो किंदो इंदो कौन होते हैं वो कौन है तो तुम्हारा कर्म फल को चेंज करने वाला अगर कोई है तो विधाता ठाकुर जी अगर है तो देखा जाए तुम क्यों क्षमा करते हो हमारा ठाकुर पूजनीय है तो गोवर्धन ये गोवर्धन इतना ऊंचा पार देखो मेघों को आकर्षण करके लाते हैं बारिश कराते हैं गौचरण हते कितना फल फूल कितना सारे कंदमूल झरना का पानी गो बचरा कितना चर भले इसको पूजा करो ऐसा करके ठाकुर जी इसीलिए तो है ना वो बेणुगीता में हंतायम अद्रि ररिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण परमोदन पानियों कंद मूल इतना कंद मूल आदि सब देखे झरना का पानी इतना अपना गुफा का अंदर छाया हैं हंता यम अद्रि ररिदास हरिदासों में किसी का नाम आता है कि इसका नाम पहला गिना जाए इतना सेवा किया कृष्ण बलराम का और राधा गोविंद को भी बहुत सेवा की ऐसा करके गोवर्धन प्रसंग का चर्चा किया था उस दिन इस बात को ध्यान देना आज विशेष करके हमारा चर्चा का विषय है इंद्र महाराज जब देखे सातों दिन का बारिश कुछ नहीं कर पाए और एक हाथ में सात साल का लड़का ऐसा करके है? जैसे छाता पकड़ा हुआ है ऐसा है, है? तब इंद्र घबरा गया तो साधारण कोई नहीं है सा, साक्षात भगवान होगा आके जब चरण ने शरण ली इतना इंद्रो तो हैती इंद्रो तो चालू है ही है राजा है राजा तो चालू हो गए इंद्रा इंद्रो बड़ा चालू है लेकिन उसका जो चलाकी है ज्यादा देर तक देर तक चलता नहीं कहा तक चलता बोलो पृथ्वी महाराज को चालाकी करने हुआ कुछ नहीं हुआ इंदो महाराज चालाकी करे बहुत पॉलिटिशियन है ना गोदी पे बैठा हुआ उसका राजनीति है तो चालू है उसने क्या किया जाने हम मगर डायरेक्ट जाए कृष्णो का पास एकदम लगेगा हमारा इससे कृष्ण बहुत चालू इसे सुरुभी मैया को बोला तुम चलो बात करोगी मेरा साथ चलोगी हाँ हाँ चलो जाने कृष्ण सुरुभि मैया का देखने का साथ साथ चुप हो जाए गुस्सा ठंडा हो जाए बहुत चाली इतना चालू है कृष्णो तो सूरभ मैया बोला आप चलोगी मेरा साथ बड़ा मुसीबत है आज हाँ हाँ चलोगी चलो कृष्ण सूरूभ मैया को सामने देखे आगे करके पीछे पीछे आ रहे जब देखे सूरभि मैया को यार बड़ा संतुष्ट हो गया कृष्ण का काम ही है जो भी गौ देखे सूरभि मैया तो है आ आनंद भये गुस्सा एक थोड़ा ठंडा हो गया उससे उसके बाद जो है सात दिन सात रात एक ऐसे जो विचार है करके रखे ऐसा करके रखे और इन दो महाराज जब स्तुति करने के लिए आए प्यार में एकदम सष्टांग ढन हो हमको क्षमा करो जो हो गया तो हो गया हम हम तो गलती कर दिया और कर दो आगे नहीं होगा ऐसा करके सूर्य देवी के सामने रखकर स्तुति की कृष्ण भगवान बड़ा भरी संतुष्ट हुई। जल्दी क्यों क्यों जल्दी संतुष्ट हुई कृष्ण जल्दी संतुष्ट हो गया उस दिन बताया था ना इंदो ए ब्रह्मा जी का स्तब जो है लंबा चौड़ा और इंद्र का स्तुति है छोटा किस लिए इंदु के ऊपर जल्दी संतुष्ट हो ब्रह्मा के ऊपर उतना जल्दी संतुष्ट नहीं हुआ बड़ा स्तुति करते रहेगा क्यों पहले ब्रह्मा जो है ब्रह्मा के जो जो ब्रह्मा जो गोवा छोड़ सोवाल वाल को चुराए थे इसके द्वारा भगवान का अंदर में बैठा हुआ था विरह जन क्योंकि अपना भक्तों से सेपरेट किया ना भक्तों से दफा कर दिया भक्तों को चोलो चुरा, चुरा के दूसरे दिया भगवान बोले तारा तेरी की दिखा रहा मैं तेरे को है? बोल के दिखा दिया चका दिया ब्रह्मा को लेकिन अंदर में बड़ा बैठा हुआ कि मेरा भक्तों लोग को और गो बचरा अच्छा जितना सारे ग्वाल वाल है सब हमारा दोस्त है इन लोगों को वो दफा कर दी जगत का हिसाब से एक साल कृष्ण बिछड़ के रहा बिछर के रहा ना बिछर के रहा इतना दिन बिछरे हुए थे लेकिन ये, ये जो इंद्र का जो लीला है बदमाशी है इसके द्वारा कृष्ण का लीला का पुष्टि हुआ ज्यादा दोनों ही पुष्टि हुआ इसमें ज्यादा कृष्ण का अभिष्ट जितना ब्रजवासी का जो अभिष्ट है जो ऐसा होना ही ठाकुर जी ऐसा करे की कि कृष्णो कृष्णो को हर वक्त चौबीसों घंटा नॉनस्टॉप दर्शन करे ऐसा कभी होगा हमारा सौभाग्य कृष्ण कभी हमारा लड़का बन के आए हाँ लड़का बनकर आया था एक साल दिखा दिया स्तनपान किया एक साल दिखा दिया ना बच्चा बन के आए सब कुछ की सब मैया लोगों का इच्छा का पूर्ति भाई कर दी और यहाँ जो इंद्रों का जो हरकते हैं बदमासी इसके द्वारा कहा हुआ सारे ब्रजवासी का इच्छा का पूर्ति भाई सात दिन साल कृष्ण ऐसे करके पकड़ा सब ब्रजवासी लगातार कृष्ण का दर्शन हो रहा है और कोई बंद नहीं है दर्शन में कृष्ण का ही एक और ग्वाल वाल सब है जितना सर ब्रज गोपी राधा रानी का राधा रानी का बड़ा सुविधा भाई क्योंकि ऐसे दर्शन करने जाए तो शर्म की बात है अरे लेकिन आज जो व्यवस्था है इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है सब देख रहा है हम भी देख रहे हैं हम क्या करें बारिश हो रहा है कहाँ जाए इतना दिन तो राधा रानी चुप छुपा के दर्शन करें शैम सुंदर का आज तो कोई रोक टोक नहीं है कोई बड़े बूढ़े तो कुछ नहीं बोलेगा कि सब सब मुसीबत में फंसे भी है बारिश हो रहा है कहाँ जाए हम लोग किसको कोई दर्शन करो दिन रात दर्शन करो दिन रात दर्शन करो आज जो ग्वाल बाल सब जितना है बोले नंद बाबा सोचते रहे कि देखो किशनो का कितना पावर है देख हैं कि देखो सात दिन तक एक पहाड़ को बुजो जितना सारे ग्वाल वाले किसनो पकड़ा हम लोग भी तो पकड़ा था ना डंडा देखे ऐसा किसने ऐसे तो पकड़े है वो लोग डंडा देखे कृष्णो का कष्ट होगा ना हम लोग भी डंडा देखे थोड़ा सपोर्ट दे है बोले वो अकेला पकड़ा था क्या हम लोग भी सपोर्ट दिया था ना तभी तो हैं? नहीं तो कैसे हैं? ऐसा करके लीला ब्रजवासी का कभी वैभव दर्शन नहीं है हर वक्त प्रीति प्रेम हर वक्त दर्शन नहीं है देखो ऐसा करके और जितना सारे ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी आके नंदोबाव को हे नंदो तैने ठीक नहीं बताया बोले क्या बोले ये लड़का का ऐसा पावर कैसे आया रे नंदो नंदो बाबा को पूछा तेरा लड़का का तेरा लड़का है हमारा भी तो लड़का है तेरा लड़का का ऐसा पावर से से आया ठीक बता हम को डाउट हो रहा है तेरे लड़का का बारे में ये क्या क्या है उसके बाद नंद महाराज बोले देखो रिजवासियों मेरा ऊपर गुस्सा नहीं करना है क्योंकि हम लोग हम तुम लोगों का निमंत्रण नहीं कर पाए नामकरण किया क्या, क्या? निमंत्रण क्यों नहीं किया चल तेरे को अलग कर दे समाज से निमंत्रण नहीं किया हैं लड़का का नामकरण किया कैसे करते सुनो तो सही कौन सो आए ना आक्रमण कर दे नहीं कोई कुछ नहीं सुनना चाहता जा नंदो का अलग कर दो अलग कर दो समाज से और निमंत्रण नहीं किया हम लोगों को है हमारा इधर भी होता है ना बंगाल लोग जो ढाका का ढाका का है सब ढाका कैसे बोलते है बोलते है ना हमारे कौश न निमंत्रण सीलो बोले ना ढाकाई भाषाई भाषा में हमारे कौश नहीं खे ऐसा नहीं किया था पूछना हमको पूछा नहीं क्यों जितना सारे समस्या है तो पूछ का ही समस्या है पूछ है ना देखिये पूछ लेके लड़ाई लगा था सागर मंथन में हम पूछ नहीं पकड़े हम पूछ नहीं पकड़ेंगे हम, पकड़े, हम माथा पकड़ेंगे माथा पकड़ जितना जाएगा समस्या है तो पूछ का ही समस्या हमको पूछा नहीं हमारा उधर पूछ नहीं है कहा जाए क्या करे ऐसा ही है अब कह रहे हैं कि देखो बहू नी संूपानी चौत सते गुण कर्मानु रूपानी तानी अहम वेदनो जनाहा बोले गर्गो मुनि जी आए थे बड़ा भारी मुसीबत हुआ क्योंकि कम सो है इसे छुप छुपा के आ, जो गो माता का जो क्षेत्र है उस जगह चुपके से कड़ा दिया लेकिन नंद नंदो बाबा कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो लड़का है नंदो ये बहुनी संति नामा नी चुत सते है गुण कर्मान रूपानी तानी अहम वेदनो जना गौर्ग मुनि ने ऐसा बता के गए अब इसी बात का आपका समझ आज खोल दिया पहले तो बोल नहीं पाए क्योंकि आप लोग गुस्सा हो गए निमंत्रण नहीं किए वर्णाश प्रय होलास हो इदानीं ऐसा करके बताया गया तुम लोग पूछ रहे तो हमने बता दिया क्या करें और इसके बाद जो है इतना बारिश भाई इतना बारिश भाई कि पूरा जगत प्लावित हो जाए फिर भी ब्रजवासी का कुछ नुकसान हुआ ही नहीं क्यूँ ब्रजवासी का स्वयं रक्षा करने वाले कौन है साक्षात कृष्ण पार्थ तो और अखिलेश्वर है बोलो गिरिराज महाराज की गिरिराज गोवर्धन की जय जय गिरिराज धरण की जय वो क्या देखो इतना आनंद अभी जो है सायकालीन अधिवेशन में जो है हम चर्चा करेंगे नंदो इंद्र महाराज का सारा स्तुति का प्रसंग है इस स्तुति का प्रसंग हम चर्चा करेंगे इस विषय में और जो भी है जो श्लोक दे के शुरू किया था उसको मन में थोड़ा विचार करना उसका अंतिम समय में हम व्याख्या करेंगे है अंतिम समय में उस श्लोक का हम व्याख्या करेंगे नयनम ग सुधारया बदनम गुरा फूल कोेर निचितन बभू कदा तोब नाम गहुनी भविष्यपति वांच कल्पद्रुव से के पासंद व्यवछ पतितानन पावन भवष्ण भयो नमो नमः यस नबिनेत से परेतो